भारतीय संस्कृति के मूल तत्व और शिक्षण विधि हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विरासत में मिली संस्कृति को विद्यार्थियों तक पहुंचाने पर विशेष बल दिया है हमारी संस्कृति में ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अमर बनाए हुए हैं आज भी कई विदेशी लोग भारत में ऐसे मार्ग की खोज में आते हैं जिससे उनको शांति मिले आज हम इसी बात पर विचार करें कि हमारी संस्कृति में कौन से ऐसे तत्व हैं जो अधूरे जीवन को पूर्णता देते हैं और हम इन तत्वों को अपने विद्यालयों में आने वाले विद्यार्थियों के जीवन में कैसे उतारें यही बताने का प्रयास हम इस कार्यक्रम में कर रहे हैं हमारी संस्कृति मिश्रित संस्कृति है इस संस्कृति के विकास में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी आदि सभी धर्म के मानने वालों का योगदान है इसलिए इसकी विशेषताओं को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्वों पर बारी-बारी से विचार करेंगे आज के युग में महात्मा गांधी ऐसे महापुरुष हुए हैं जो भारतीय संस्कृति के जीते जागते प्रतीक माने जाते हैं सभी धर्मों के लोग उनका सम्मान करते हैं क्यों नहीं उनके जीवन को केंद्र मानकर भारतीय संस्कृति पर चर्चा की जाए हम चर्चा में यह ध्यान रखें कि हमारे सुझाव व्यावहारिक हों उनके माध्यम भी ऐसे हों जिन्हें शिक्षक सरलता से ग्रहण कर सकें और विद्यार्थियों को भी इन्हें समझने में सरलता हो यहां महात्मा गांधी जी का श्लोक ध्यान आ रहा है इसी श्लोक को वो प्रातः काल की प्रार्थना सभा में गाया करते थे कौन सा श्लोक अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्य असंग्रह शरीर श्रम आस्वादह सर्वत्र भयवर्जन सर्व धर्म समानत्वम स्वदेशी स्पर्श भावना एकादश सेवाही नम्रत्यं व्रत निश्चय है। हम अपनी संस्कृति के इन तत्वों को विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचाएं हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सी कहानियां मिलती हैं जो इस श्लोक के तत्वों पर आधारित है अध्यापक ऐसी ही कुछ कहानियों का चयन करके विद्यार्थियों को सुना सकते हैं कुछ घटनाएं यहां प्रस्तुत हैं अहिंसा हमारे यहां परम धर्म माना गया है महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी बहुत प्रसिद्ध है अंगुलीमाल क्रूर डाकू था वो लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहनता था एक बार उसने महात्मा बुद्ध को ललकारा और कहा थेहर जा थेहर जा थेहर जा बुद्ध ने जवाब दिया मैं तो थेहर गया बोल तू कब थेहरेगा जीवन में पहले ही बहुत दुख है तू हिंसा से दुखों को और बढ़ा रहा है बोल तू कब ठहरेगा? डाकू अंगुली माल ठहर गया. वो सदा के लिए महात्मा बुद्ध का शिश्य बन गया. उसने हिंसा त्याग दी. इसी प्रकार रतना कर डाकू का हिंसा त्याग तथा अशोक का शस्त्र त्याग जैसी कहानियां विद्यार्थियों को सुनाई जाएं इन कहानियों को नाटक या चित्रों द्वारा भी दिखाया जा सकता है सत्यमेव जयते को हमने अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्थान दिया है सत्य का पालन करना बड़ा कठिन कार्य है सत्यवादी को कदम कदम पर कठिनाइयां आती हैं ये कठिनाइयां और भी बढ़ जाती है जब सत्य पालन में परिवार के सदस्यों पर विपत्ति आए इसी विषय में एक बहुत प्रसिद्ध कथा प्रचलित है जो सत्यवादी हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित है एक बार ऋषि विश्वामित्र को पता लगा कि राजा हरिश्चंद्र ने सत्य बोलने की कठिन प्रतिज्ञा ली है विश्वामित्र को विश्वास था कि सत्य वचन का पालन करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेना चाहते थे विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचे राजा हरिश्चंद्र ने उनका स्वागत करते हुए कहा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं जिस चीज की आवश्यकता हो मांगिए विश्वामित्र बोले पहले प्रतिज्ञा करो हमें वचन दो कि अपने वचन का पूरी तरह पालन करोगे हरिश्चंद्र ने कहा अवश्य पालन करूंगा यह सुनकर विश्वामित्र बोले मुझे अपना सारा राजपाट दान में दे दो राजा हरिश्चंद्र ने मुस्कुराकर कहा महाराज मेरा सारा राजपाट आपकी सेवा में है इसे दान में स्वीकार करें राजपार्ट के साथ मैं आपको दक्षणा भी दूंगा विश्वामित्रने कहा दक्षणा कहा से दोगे हर इसचंद्र बोले राज के खजाने से विश्वा में तरहंस कर बोले <laughs> वह तो मेरा हो चुका दक्षणा देनी है तो अपनी कमाई से दो हरिशचंद्र ने दक्षिणा देने का वचन पूरा करने के लिए अपनी पत्नी को घरेलू काम धंधे में लगाया वे खुद शमशान घाट पर चौकीदार बनकर रहे अपने पुत्र को बिना कर लिए शमशान घाट में नहीं जलने दिया सुना आपने सत्य वचन पालन में कितनी कठिनाइयां होती हैं इसका अनुमान आप इस कहानी से लगा ही सकते हैं युधिष्ठिर महात्मा गांधी और अन्य महात्माओं के जीवन से संबंधित सत्य पालन की घटनाएं विद्यार्थियों को सुना सकते हैं ब्रह्मचर्य में शक्ति है हमारे विद्यार्थी बलवान बने वे शक्ति का संचय करें राम लक्ष्मण स्वामी दयानंद की घटनाएं लेकर इसके महत्व को समझाया जा सकता है भीष्म पितामह की कथा भी बच्चों को सुनाई जा सकती है अब जरा अस्तेय पर भी चर्चा कर लें अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना इससे संबंधित कई कहानियां हमारी प्राचीन संस्कृति में मिलती हैं एक घटना इस प्रकार है घटना छत्रपति शिवाजी के राज्यकाल की है शिवाजी के एक सेनापति थे उनका नाम था प्रताप राव गुर्जर एक दिन वे राज उद्यान में टहल रहे थे प्रताप राव गुर्जर को बहुत भूख लगी भोजन की खोज में उनकी नजर उद्यान के वृक्षों पर गई वृक्षों पर पके फल लगे थे प्रताप राव ने फल तोड़े और भर पेट खाए पेट भरते ही उन्हें अनुभव हुआ उन्होंने चोरी करके फल खाए हैं चोरी के फल खाने से राजकोष को हानि हुई है मैंने चोरी की है मुझे दंड मिलना चाहिए प्रताप राव शिवाजी के पास गए और निवेदन किया महाराज जो चोरी करे उसे क्या दंड मिलना चाहिए शिवाजी बोले जिस हाथ से उसने चोरी की है उसे काट देना चाहिए प्रताप राव ने अपना दायां हाथ फैला दिया और कहा महाराज इसे काट दीजिए क्योंकि इसी हाथ से मैंने राज उद्यान से फल तोड़कर खाए हैं शिवाजी हैरान रह गए शिवाजी के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया प्रताप राव दंड लिए बिना हटना नहीं चाहते थे अंत में यह निर्णय हुआ प्रताप राव गुर्जर की कमीज की बाजू काट दी जाए ताकि उन्हें अपनी चोरी की याद रहे और लोग एक बाजू की कमीज देखकर याद रखें चोरी एक अपराध है और उन्हें भी दंड मिल सकता है हमारे यहां बच्चों को निर्भय रहने का मंत्र बचपन से दिया जाता है माताएं लोरीयों में ऐसी बातें सिखा देती थीं कि बच्चा जीवन भर निडर रहता था नचिकेता निडरता से मौत के देवता यम की खोज में निकल पड़ा राम और कृष्ण बचपन से निडरता की मूर्ति थे बालक भरत सिंह के दांत गिनने का साहस कर सकता था गांधीजी अंग्रेजों के शक्तिशाली शासन से टकरा गए विद्यार्थियों को इसी प्रकार की कहानियां कक्षाओं में सुनाई जाएं विद्यार्थियों से इनका अभिनय भी कराया जाए हमें बच्चों को अंधविश्वास से भी दूर ले जाना चाहिए अंधविश्वास भी भय का कारण बनता है हमें बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए सर्व धर्म संभव भारत की विशेषता है भारत देश में अनेक धर्म हैं सभी धर्म सच्चा मार्ग दिखाते हैं हम तुलसी कबीर आदि की उन वाणियों को खोजें जिसमें सभी धर्मों को आदर दिया गया है उन कवियों की कविता विद्यार्थियों को सुनाएं जिनमें इस भाव को सही तरह से प्रकट किया गया है विद्यालयों में सर्व धर्म सभाओं का आयोजन करें सभी धर्मों के त्योहारों के विषय में विद्यार्थियों को बताएं स्वदेशी और स्वदेशी वस्तुओं से प्यार करना हमारा प्रथम कर्तव्य है हम अपनी धरती को सुरक्षित रखकर अपनी संस्कृति बचा सकते हैं देश नहीं तो कुछ भी नहीं आते हैं हम विद्यार्थियों में कहानी कविता नाटकों के माध्यम से देश प्रेम की भावना जागृत करें चंद्रशेखर भगत सिंह राजगुरु के बलिदान की कहानियां बच्चों को सुनाएं लक्ष्मी बाई दुर्गावती और चेन्नम्मा जैसी वीर बालाओं की जीवनी बच्चों को पढ़ाएं हम सब मानव मात्र को समान समझते हैं विद्यार्थियों को ऊंच-नीच अमीर गरीब के भाव से दूर रखें इसके लिए राम का शबरी और केवट के प्रति स्नेह का नाटक दिखाया जा सकता है श्री कृष्ण का सभी बाल गोपालों के साथ मिलजुलकर खेलना भी दिखाया जा सकता है इसके अतिरिक्त दया क्षमा धैर्य क्रोध न करना शरणागत वात्सल्य त्याग तपस्या उदारता परोपकार पितृ भक्ति गुरु भक्ति आदि भी ऐसे मानवीय गुण हैं जो हमारी संस्कृति की अमर धरोहर हैं इस धरोहर को अगली पीढ़ी को सौंपने के लिए कहानियों की सूचियां बनाई जा सकती हैं अतिरिक्त पठन या निर्देशित पठन का आयोजन विद्यालयों में किया जा सकता है विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई कहानियां पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है इनके अतिरिक्त बच्चे हर धर्म के त्योहारों के महत्व को समझें वे इनमें भागीदार बनें विद्यालयों में इन त्योहारों का आयोजन किया जाए अवसर मिले तो भारत का भ्रमण करें तीर्थ स्थलों को देखें भारतीय एकता को पहचानें इसके फलस्वरूप ही हम आज के विद्यार्थियों को अपनी प्राचीन संस्कृति की एक झलक दे पाएंगे भारतीय संस्कृति के मूल तत्व और शिक्षण विधि अभी आप यह कार्यक्रम सुन रहे थे इसके लेखक थे डॉ जय नारायण कौशिक भाग लेने वाले कलाकार नीरज शर्मा सुरेंद्र शेट्टी और वीना होरा परियोजना निर्देशन डॉ एलजी सुमित्रा विषय संयोजन सोना गुप्ता ध्वनि अंकन दीपक पांडे और पुष्पलता मेघलानी प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा और वंदना निगम तथा प्रस्तुत करता प्रभुदयाल खटर।